श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी सारदानंद भटवारी का वनपथ पार कर लेने के बाद स्वामी तुरानंद एक अन्य पथ से अकेले चले गए स्वामी सारदानंद और सान्याल महाशय ने अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ और इसके बाद बद्रीनारायण के दर्शन किए जुलाई में वे अल्मोड़ा पहुँचे वहाँ से पाँच सितंबर को वे लोग स्वामी विवेकानंद जी के साथ हिमालय भ्रमण को निकले और टेहरी देहरादून ऋषिकेश कनखल तथा मेरठ होते हुए दिल्ली पहुँचे दिल्ली के बाद स्वामी जी एकाकी भ्रमण को चले अमेरिका जाने के पूर्व तक स्वामी शारदानंद के साथ यही उनका अंतिम मिलन था फरवरी अठारह सौ इक्यानवे दिल्ली से चलकर स्वामी शारदानंद मथुरा वृंदावन और प्रयाग का दर्शन करते हुए वाराणसी पहुँचे और वहाँ भेलूपुरा मोहल्ले में बाबू सीताराम जी के उद्यान भवन में ठहरे कुछ दिन बाद वे वहाँ से दुर्गा मंदिर के निकट अवस्थित अन्नदा दत्त के उद्यान में चले आए वहाँ पर वृद्ध धर्म पिपासु दिनू महाराज उनके दिव्य माधुर्यपूर्ण ध्यान में व्यक्तित्व पर मुग्ध हुए और उनसे संन्यास लेकर सच्चिदानंद के नाम से परिजित हुए बाद में अठारह सौ ईस्वी के आखा आषाढ़ में स्वामी अभेदानंद भी वहां आकर उनसे मिले उस समय वे सभी भगवत भाव से परिपूर्ण थे फिर भक्ति की रीति ही ऐसी है कि वह विविध प्रकार की अभिव्यक्तियों के द्वारा ही सार्थकता प्राप्त करती है अतः तीनों शीघ्र ही पैदल काशी की परिक्रमा करने को निकले परंतु ऐसे परिश्रम के आदि न होने के कारण उन सभी को ज्वर आ गया ज्वर से छुटकारा पाने के बाद थोड़े ही दिनों में स्वामी शारदानंद को पेशिशिश हुई अतः वे उस वर्ष सितंबर में ही वराहनगर लौट आए वराहनगर में आकर आरोग्य लाभ के पश्चात वे माता जी के दर्शन करने तथा जगतधात्री पूजा में भाग लेने के लिए बैकुंठनाथ सान्याल हरमोहन कालीकृष्ण गोपाल और योगिन के साथ अक्टूबर अठारह सौ में गए। पर आनंद पर मानसिक रहने भी पूजा के तीन दिन बाद स्वामी शारदानंद को मलेरिया हो गया मठ लौटने पर भी उन्हें इस कारण काफी दिनों तक कष्ट भोगना पड़ा मठ के आलम बाजार को स्थानांतरित हो जाने पर उन्हें दक्षिणेश्वर में साधना करने की विशेष सुविधा हो गई वहाँ पर वे भिक्षा में प्राप्त सभी चीजों को एक मिट्टी की हंडी में पकाकर दिन में एक ही बार भोजन करते और फिर हंडी को वृक्ष की डाल से लटकाकर रख देते थे बाद में वे तीर्थ दर्शन को निकले और राजपुताना तथा सौराष्ट्र के दर्शनीय स्थानों को देखने तथा विभिन्न स्थानों पर कुछ दिन साधना करने के पश्चात पुनः मठ लौट आए उधर विदेश में प्रचारक की आवश्यकता थी स्वामी जी का बुलावा आया तद स्वामी शारदानंद लंदन पहुंचकर 1 अप्रैल को श्री ईटी के मकान पर ठहरे। इसके थोड़े ही दिनों बाद स्वामी जी का दूसरी बार लंदन आगमन हुआ। उनका इन नवीन प्रचारक के साथ मिलन हुआ और इसके साथ ही विदेश में स्वामी शारदानंद का वास्तविक कर्म जीवन आरम्भ हुआ व्याख्यान देने में अनभ्यस्त शारदानंद को स्वामी जी यत्नपूर्वक शिक्षा देते हुए जनता के सम्मुख लाने के लिए तैयार करने लगे इन शिक्षा प्रणाली के बारे में स्वामी सारजन ने कहा था बोलते समय हाथ पैर हिलाने डुलाने का मुझ में बड़ा दोष था इंग्लैंड में स्वामी जी हाथ में एक छड़ी लेकर बैठते थे और मुझे दर्पण के सामने खड़े होकर व्याख्यान देने का आदेश देते थे मेरे हाथ पाँव हिलाते ही स्वामी जी की छड़ी हाथ पर पढ़कर मुझे सचेत कर दिया करती थी पर इतना सब करने के बाद भी सभा में व्याख्यान देने की बात उठते ही शारदानंद आज नहीं कहकर टाल देते थे पहले तो स्वामी जी उनकी भर्सना करते हुए कहने लगे फिर यहाँ आया क्यों जा लौट जा परंतु इसका भी कोई फल न होते देख एक दिन उन्होंने अपने व्याख्यान के लिए आयोजित सभा में घोषणा कर दी कि आज का व्याख्यान स्वामी शारदानंद देंगे और कोई उपाय न देखकर कर को व्याख्यान देना पड़ा और वह व्याख्यान उत्तम हुआ इसके पश्चात उन्होंने लंदन में और भी कुछ हृदयग्याही व्याख्यान दिए जून के अंत में स्वामी जी ने उन्हें गुडविन के साथ वेदांत प्रचारार्थ न्यूयॉर्क भेजे अमेरिका में स्वामी शारदानंद के कार्य को तुरंत सफलता मिली अपने प्रशंसकों के निमंत्रण पर वे कक्षा व्याख्यान आदि के लिए न्यूयॉर्क के बाहर भी जाने लगे एक बार वे न्यूयॉर्क के निकट माउंट क्लेयर नामक स्थान में श्रीमती व्हीलर के मकान पर ठहरे हुए थे किसी समय इन महिला को स्वप्न में एक शांत सौम्य प्राच्य महापुरुष के दर्शन हुए थे यह मूर्ति उनके हृदय में चिरकाल के लिए अंकित होकर उस उत्सुकता जगाए हुए थी एक दिन स्वामी शारदानंद अपना सामान सजा रहे थे संयोगवश एक पुस्तक गिर पड़ी और उनके भीतर से एक चित्र निकल आया महिला ने विस्मयपूर्वक देखा कि यह उन्हीं स्वप्नदृष्ट महात्मा का चित्र था स्वामी शारदानंद से पूछने पर उन्हें विदित हुआ कि वे ही जगत गुरु श्री रामकृष्ण थे तब से श्रीमती भीलर श्री रामकृष्ण की अनुरक्त भक्त बन गई